गीता तत्व चिंतन अर्जुन का मोह अर्जुन न्यूरोसिस का शिकार एक अन्य दृष्टि से देखें तो अर्जुन न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है ऊपरयुक्त श्लोकों में अर्जुन ने अपने जो लक्षण बतलाए हैं वे सभी न्यूरोसिस के रोगी पर घटते हैं इस रोग का शिकार व्यक्ति परीक्षा की घड़ियों में अपना संतुलन खो बैठता है और उसमें से ये सारे लक्षण उभर आते हैं मैंने कई छात्रों और छात्राओं को देखा है जो परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र को देखते ही अचानक इस रोग से आक्रांत हो जाते हैं उनमें थरथराहट छूटती है रोए खड़े हो जाते हैं सिर चक्कर खाने लगता है हथेली पसीने से भीग जाती है और हाथ में पकड़ी कलम छूट जाती है मुँह सूखने लगता है ये सब मानसिक दुर्बलता के लक्षण हैं पूछा जा सकता है कि अर्जुन तो इतना शूरवीर था उसमें मानसिक दुर्बलता कहाँ से आई इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि बारह वर्ष के वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास ने अर्जुन में ऐसी दुर्बलता ला दी कहते हैं कि न्यूरोसिस की भा, का भावनाओं से बड़ा संबंध है जब मनुष्य को जब मनुष्य की भावनाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाता है और उन्हें प्रकट होने की छूट नहीं दी जाती तब बलात् गई ये भावनाएं मानसिक कुंठा का रूप धारण कर लेती है और ऐसे ही कुंठाओं से न्यूरोसिस का जन्म होता है अर्जुन की भावनाएं तो हरदम ही दबाई गई वैसे तो पांचों पांडवों की भावनाओं को सदैव दबाया जाता रहा पर सबसे अधिक प्रतिक्रिया अर्जुन पर हुई क्योंकि पाँचों भाइयों में वही सबसे प्रतिभाशाली था प्रतिभाशाली व्यक्ति सूक्ष्म संवेदनाओं से युक्त होने के कारण अधिक संवेदनशील होता है छोटी सी बात भी उस पर अपनी पर्याप्त प्रतिक्रिया छोड़ जाती है फिर अर्जुन के संबंध में क्या कहना ऐसा अर्जुन अपने भाइयों के साथ कौरों के द्वारा पग पग, पग पर अपमानित होता है पर युधिष्ठिर के कारण वह प्रतिकार में अपना मुँह खोल नहीं पाता आँखों के सामने उसने द्रौपदी को अपमानित होते हुए देखा पर अधरों पर प्रतिवाद में एक शब्द तक न फूटा भीम ने अपने रोष को व्यक्त कर कुछ अंशों में कुंठा की मात्रा को कम कर लिया उसने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली दुशासन की छाती फाड़ उसका रक्त पीने की घोषणा कर दी पर अर्जुन सिर झुकाए ही बैठा रहा बारह वर्ष के वनवास में न जाने कितनी बार उसे मन मारकर चुप रह जाना पड़ा और यह सब युधिष्ठिर की इच्छा की पूर्ति के लिए द्रौपदी का हरण करने वाले जयद्रथ को उसने पकड़ा तो सही पर युधिष्ठिर ने अपनी दयालुता प्रदर्शित करते हुए बिना कोई दंड दिए जयद्रथ को छुड़वा दिया ये सब ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप अर्जुन को अर्जुन की प्रतिभा दबने लगी और वह उत्तरोत्तर कुंठा का शिकार होने लगा बारह वर्षों में उसकी भावनाएँ इतनी दबाई गई कि अंत का तेरहवाँ वर्ष उसके लिए पौरुष की दृष्टि से घातक बन गया वह नपुंसक बन गया आप भले ही यह कहकर इस संदर्भ को समझाने की कोशिश करें कि अर्जुन तो उर्वशी के साथ से इस प्रकार नपुंसक बना था पर यह कोई तर्कसंगत कारण नहीं प्रतीत होता उचित तो यही लगता है कि गांधीधारी महारथी अर्जुन 12 वर्ष की मानसिक खिंडता के कारण वीरहीन हो नपुंसक बन जाता है वैसे तो एक वर्ष का अज्ञातवास सारे पांडवों के लिए ही भीषण दुर्दशा का कारण बनता है पर अर्जुन, अर्जुन के संदर्भ में वह दुर्दशा और भी भयावह होती है जहां उसके अन्य भाई विराट राजा के यहां पुरुषोचित कार्यों में नियुक्त होते हैं वहां अर्जुन बृहंडला बनकर नाचता है और अंतपुर में महिलाओं के साथ रहता है इससे बढ़कर उसके पौरुष की तोहिनी और क्या हो सकती है उसकी यह सारी कुंठा भयानक आक्रामक रूप धारण कर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर संक्रांत के क्षणों में प्रकट हो जाता है